का काम है सर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए सब लोग जाग रहे ना या कुछ लोग सो भी रहे हैं मजलिसों में नीन बड़ी जल्दी आ जाता है दुनिया की मजलिस में नीन नहीं आता है हमारे शासा फर्माते थे दीन की मजलिस में नीन खई खाती जल्दों हमारी रूह को ज्यादा सुकुन मिलता है नीन दाल जाता है दुनिया की मजलिस में नीन कई को नहीं आती हुले तो हमारी रूह को अंगार में जले सरकार है अदमी सोत अस्म भायते को उठतो बिढ़ जाता है गालें देते हो क्तमी अभी ज्यादा अंगर में जलेसार करा था और वो टेम को कित्ता सोता सुन रहा भी था यव को इस पट्टा बैढ़ जादा एक अदमी एक अदमी को गाली दे रहा है तो तीसरा अदमी भी हुशार रहता हु वा वह मज्लिस में मुझे देता नहीं ले गाली मुझे सो ज एकदम शुरुआत है क्यों बोले तो जो गाली की मजलिस होगी सब पर भारी है गाली देने वाला और जिसके लिए गाली दे रहे हो और उसे सुनने वाला सभी के लिए अल्लाह ताला अजाब देंगे इसी तरह दिन की मजलिस थोड़े लोग सुन रहे हैं थोड़े लोग सुन आ रहे हैं दिन की बात थोड़े लोग रोड पर बैठकर सुन रहे हैं दिन की बात अल्लाह उनको भी सवाब देंगे रोड पर बैठकर सुनने वालों को भी उन पर भी इसका असर जाहिर होगा कि उनको भी नींद आएगी क्योंकि रूह को सुकून मिलेगा मेरे मोहतरम मां बहनों दुनिया के जो धुने हैं दुनिया की जो फिक है दुनिया की जो फिक है इंसान को तकलिफ में डालने वाली है दिन के फर दिन की महनत इंसान को राहत पहुंचाने वाली है आद दुनिया के फिगर करंगा तो उम्र कम हो जाएंगी दीन की फिक्र करेगा तो उम्र बढ़ जाएंगी देखो कितना असर है दुनिया की हिबत करते करते आदमी जल्दी मर जाता दीन की हिबत करते करते आदमी लंबी उम्र जीता लंबी उम्र जीता बड़े-बड़े अल्लाह वाले बुजुर्गों की उम्र जो है किसी को 90 रहती है किसी को 85 रहती है दिल्ली मरकज में अकेला वाले बुजुर्ग हैं उनकी उम्र 90 पर 8 है और एक बुजुर्ग हैं जिनको 110 बरस है और एक बुजुर्ग हैं जिनको 80 पर 8 बरस है देवण मदरसे में एक बुजुर्ग हैं जिनकी उमर एक सो पंद्रा है वहां के बड़े उस्तादों में से भी है अभी एक फजरत का इंतिकार हुआ दो साल पहले उनकी उमर एक सो आट साल थी मेरे मौतरम मावेनों दुनिया के हैवद करने से पेट में हैवद के गड़े पैदा होती है ध्यान से सुन आवाज करना को आवाजा करे तो बात की तरफ ध्यान नहीं रहता देखता म दुनिया की है बात करे तो पेट में हैवत के गड्ढे पैदा होत दिन की हैवत करे सो दिन की हैवत करे तो بیٹا میں ہے سو گڈے کھل جاتے ہیں یہ دین کی ہیبت کا اثر ہے مرہ یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے دنیا کے لیے آدمی جتنی فکر کرتا اس کا 10واں حصہ بھی آدمی دین کے لیے ہیبت کرے دین کے لیے فکر کرے तो आदमी वक्त का वली बन जाता है 10वां हिस्सा भी अगर दिन के हेवत करे तो आदमी वक्त का वली बन जाता है सुबह-सुबह बच्ची ने सुबह-सुबह बच्चे ने ₹15 का चाय का कप तोड़ दिया मां कोई भी फिकर बाप कोई भी फिकर दादा को भी फिक्र दादी को भी फिक्र भाई को भी फिक्र ये 15 रुपए का काला बच्चा तोड़ दिया लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों वही बच्चा बड़ा होकर अगर अल्लाह ताला का हुक्म तोड़ दे तो किसी को कोई हैबत नहीं होती उनकी जिंदगी से भी हुक्म टूटा और बच्चों की जिंदगी से भी हुक्म टूटा लेकिन फिकर किसी तो नहीं है फिकर किसी को नहीं है दुनिया में हैं हमें दुनिया की अहवत है लेकिन दीन की से यहवत नहीं है दीन इसलाम के अंदर सबसे बड़ी नेकी का काम फिकर करना है ये सेकंड सोचे तो 70 साल की इबादत का सवाब एक सेकंड सोचे तो 70 साल की इबादत का सवाब क्या सोच रही अरे हमारे बाजू घर वाली बिचारी इस्तेमा में एक बार भी है नहीं हमारे सामने घर में एक बार भी तालीम होती नहीं उनके घर में हमारी भांजी है और बिचारी उन 3 दिन एक बार भी लगाई नहीं इस्तेमाल में आने वाले आदमी कम हो गए अरे हमारे घर में सबजन नमाजं पढ़ सकते नहीं आज गशका दिन है लेकिन मेरा मर्द गश में गया नहीं 2 महीने हो गए मेरा शौहर 3 दिन की जमात में गया यह है है बता, दीन के है बता, मेरा बच्चा, 8 साल का हो गया, अभी इसे बिस्मिल्लहा आते ने, मेरी बच्ची 5 साल की हो गयी, अभी इसे बिस्मिल्ल्लहा आते ने, किसका ने पढ़ाना, कोसे मदर्सी में छोड़ना, क्यों में कुरान कैसे पढ़ना, in quran kaise padna ye din kya hai bata dena jab ye hai laga lenge duniya ki ek bhi hevat nahi lagi duniya ki ek bhi hevat nahi lagi allah rabbul sari fikr aur gham ko dur kar denge khud allah rabbul izzat hadisi qudsi mein farmate jo log ki fikr मैं उनको दुनिया की फिकर से मुस्तव नि कर दूँगा उनको दुनिया की कोई फिकर रहेगी इच नहीं दुनिया की फिकर रहेगी इच नहीं अल्लाह के रास्ते में निकलकर दीन की फिक्र सीखना नमाज सीख लेते घर जाके नहीं पढ़ते दुआ सीख लेते घर जाके नहीं पढ़े सूरह सीख लिए घर जाके कभी पढ़े नहीं लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों ये भी चीजें सीखनी की हैं लेकिन कभी काम आती हैं कभी काम आते नहीं लेकिन दीन की फिक्र ऐसा अमल है जो हर वक्त में काम आएगा आदमी लैट्रिन में बैठे-बैठे भी हैबत कर सकता दिल से क्या-क्या जिस्म का आदमी कम में 8 तारीख को 3 दिन जमात बोले निकलती कि नहीं निकलती कि निकलती कि नहीं निकलती लेटरीन में बैठे-बैठे भी आदमी दिल से सोचेगाaibat karega अब जैसे देखो एक आदमी रास्ते में जा रहा था रास्ते में जाते-जाते और उसने पैसे ले जा रहा था उसमें 1 लाख रुपए उसके ये बैग चोरी हो गई या गमरे अब वो जो हैबत रहती था उसके लिए क्या था सेपरेट टाइम रहता है हर वक्त में रहती है मतलब खाने खाते वक्त भी हैबत रहती पानी पीते वक्त भी हैबत रहती सोते वक्त भी हैबत रहती दूसरे आदमी से बात करता रहे तो भी हैबत रहती और यहां तक कि लैट्रिन में भी जाता तो उसे लाख रुपए दिखते रहते पैसा गमे गए कहां चले गए किधर चले गए अब उसको कैसा करना कहां ढूंढना किससे बात करना खाना अच्छा लगता नहीं पीना अच्छा लगता नहीं और चीजें अच्छे लगते नहीं उसे लाख रुपए याद आते रहते जब आदमी को फिक्र लगती है तो हर वक्त में फिक्र उसके ऊपर सवार हो जाती है मेरे मोहतरमा बहनों हमें दुनिया की फिक्र तो लगा लेने दो को लेकिन दीन की फिक्र लगा लेने दो दीन की फिक्र लगाने दो कौन तो काम तो जान ले हमें कहीं मिला तो हमें करना दावत का काम और नहीं मिला तो नहीं करना ऐसा फिक्स हो गए हम लोग कि आगे जमात में गए तो करेंगे नहीं जमात में गए तो नहीं करेंगे में तो जमात में गए तो करेंगे और नई जमात में गए तो नहीं करेंगे यूपी की ये कारगुजारी हमें मालूम हुई ये गौरव 3 दिन जमात में जाकर आएगी अभी मेरठ की जमात आई थी हमारी इधर तुम्हारे विधानसभा के में भी आई थी मेरठ की जमात और वो जमात फिर हमारे यहां भी आई थी 2-3 दिन के लिए wo jamaat ki taraf se hame karyawadhari maloom hi ye kavar teen din jamaat mein jaake hai udhar teen din jamaat ka kaam kadoj maloom nahi kise aur ta aur to me daawat ka kaam aur din ka kaam maloom hi ch udhar ke bhai ko laga ko phir kishani ke upar hinduan ke sar ka hindu riwaj ke mutabik nahi fashion ke taur laga बटुआ लगा को यह औरत 3 दिन जमात में जाके आई और फिक्र ले ली और 3 दिन जमात से वापस आते घर में तालीम शुरू कर डाली सास को बिठा को बच्चा को बिठा को किताब पढ़ना शुरू कर डाली अब घर भलेवासा देवराना थे जेठाने थे नंदा थे अब ये पूरे लोग जो है कभी बदल बदल के कभी इन बैठती कभी उन बैठती कभी ये करते कभी वो करते और इसी तरीके से घर की तालीम शुरू कर और घर की तालीम शुरू करके थोड़ा थोड़ा उनको बात बताना शुरू कर दी में हैबत होती है न, कुछ ना कुछ कुछ हैबत बोलने हयबत होती है तो आदमी हैबत बोले तो रोजाना क्या करती थी वो कि तालीम करने के बाद अकेले हइसो वक्त में कवि सास से कवि देवरानी से और कवि ननंद से और कवि बाजू घर की बेगों से कवि सामने घर की बेगों से इसी तरह से बोलते बोलते दो महीने के अंदर तीन दिन की जमात बनी कते छन में और अपने मर्द के जरिए से बोलकर भेजी मस्जिद में कि हमारे घर से 3 दिन की जमात तैयार है कि कौन सी तारीख में जाना है आप तारीख दे दो और हमारे लिए क़मीर साहब दे दो यह औरत 3 दिन लगा को 2 महीने के अंदर औरत की अकेली तशकील और 3 दिन की जमात बनाला आ वो लोग जाके आ गए 3 दिन जाके आ गए 3 दिन जाके आने के बाद फिर पूरे घर के आदमी थे ननंद भावाजी सामी घर वाली बाजू घर वाली पूरे घर के लोग आते छोटे ससुर की बहू बड़े ससुर की बहू कुम्बे के लोग आते सब जन आने के बाद में वह औरत अपने पति तालीम करने का हुक्म देती थी घर के लोगों को लेकर बैठना मोजकारा करना दीन की फिक्र दिलाना और इसी तरीके से पूरे बच्चों को मदरसे के लिए भेजना और पूरे को जब होता इस्तेमा का और के लिए भेजना के लिए भेजना इसी तरीके से वो औरत करते करते करते करते एक साल भी नहीं पलटा उनके कुंभे से दो जमाता 40 दिन के निकले खाली यह खानदान से दो जमाता 40 दिन के साल भी नहीं पलटा 40 दिन के दो जमाता सिर्फ एक औरत की तशकील मर्दवा ना भी जमात का काम को जानता नहीं बड़े जने भी जमात के काम को जानता नहीं sirf ek aurat ghar mein rehte rehte haibat kari fikar kari aur kaam kari allah rabbul izzat ek saal ke andar do jamate do jamate chhalle ki vale to un auraton ke teen din teen bar lakkor hai na aur ek bar 10 din lakkor hai na aur fir uske baad 40 ke liye wo log tayar ho kari do jamate मेरे मोहतरमा भाइयो और तान देखो ऐसे भी मेहनत करते अब हम लोग ऐसे हैं दुनिया की ताहबत कर दी दुनिया की तो फिक्र कर दी लेकिन लेकिन दीन की मेहनत नहीं करते की फिक्र भी नहीं करते जब आदमी फिक्र करेगा जब आदमी फिक्र करेगा अल्लाह रब्बुल उसकी फिक्र के मुआफिक अल्लाह उसे काम लेंगे Tien dinn ki jemaat mei, Dess dinn ki jemaat mei, Sikhna, sikhana, Kama hua toh bhi parwaani, Lekin aapne ghar ko fikr lekar jana, Aapne ghar ko fikr lekar jana, Jaisi admi ke pise laag rupi kareg hamegi, Voodi ni kaisa fikr mei rata rata rata rata rata rata rata rata rata rata. Isi tariqe se däkho, Ytnhi bada umet, Eta puri ki puri umet, Jahnem ki यह गौरव अपने तीन बच्चों को लेके सहेरोत् अफ्रीका के लिए सहेरोत् अफ्रीका के लिए विल्हर्ड के रिजर्वयर देखने गए यह सुनकेसोला के रिजर्वयर डैम करे 10 मिनट यह पानी की जगह पर पहाड़ के जगह पर छोटे-छोटे तीन बच्चे मेरे मोहतरम आमेनो अंदाजा करो अंदाजा करो जब उसके बच्चे जब उसके बच्चे पानी के तरफ जाने लगे और मां देखकर खामोश बैठेगी या उठकर दौड़ेगी सच मां बैठी हुई है और सैर-ए-तफरी के अंदर है और देख रही है कि बच्चे पूरे के पूरे तीनों बच्चे और पानी की तरफ जा रहे हैं और थोड़ी देर अगर हो गई तो वो पानी के सामने जाकर गिर जाएंगे क्या करेगी देख जाएगी देखकर मेरे बच्चे बच्चे को मेरे मोहतरमा बहनों वो मां जब ऐसा सैर पे ले जाती बच्चों का हाथ नहीं छोड़ थोड़ा भी अगर इधर-उधर हो गए तो बच्चों को बार-बार डराते -बार अरे पानी उधर नहीं जाना अरे पानी इधर नहीं जाना अरे पानी उधर नहीं जाना ऊपर नहीं जाना नीचे नहीं जाना हाथ नहीं छोड़ना सामने बैठकरना मेरे मोहतरमा बहनों तीन बच्चों को संभाल लेने के वास्ते एक मां और कितनी हिबत करती और कितनी फिक्र करती और कितना उनका ध्यान करती मेरे मोहतरमा लाखों करोड़ों की उम्मत है जहन्नम में कूद रही लेकिन हमें हिबत नहीं देखो पेट में पैदा हुए सो बच्चे सीवन को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि की उम्मत कहां है डेट में पैदा हुए सो बच्चे से निगुण को मेरे मोहतरम आ बहनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हक ज्यादा है क्योंकि औलाद को छोड़ सकते हैं उम्मत के लिए उम्मत को नहीं छोड़ सकते औलाद के लिए मोहम्मद को नहीं छोड़ सकते औलाद के लिए एक मां अपने बच्चे पर कितनी निगरानी करती है मेरे मोहतरम आ बहनों उम्मत के लिए üsse või zjadah niggelani ki zorut hai ar või fikr lene ke liee allah ke rastate mei nikal kar jesed tundu liegu allah ke rastate mei nikal kar jesed tundu allah ke rastate mei nikal kar jesed tundu sunne ke liye, aati hongi Usme to sari aruus mei se bõhut sari aurit ees ee bhi joh tene dine eek bare või ne lage aruane vali aurit ee mei bõhut sari aurit ees ee ee allah ke hukum ko pura nii kerti aruus sari aurit ees bhi ee ane vali aruistema sune nne ke liie kei meire muhtarama bheinu aruunne daavut ke kama aruunne taavut ke tukadhe aruunnet ki fikr kebari mei maalum आने वाले और तो नहीं इसी भी औरते हैं और जिन लोगों को ईमान काबल को भी मालूम नहीं है ईमान काबल कभी मालूम नहीं है सोचो मां मेरे मतलब मने अब ये पूरी आदमीय की और पूरे उम्मत की और पूरे इंसानियत की हैबत और फिकर कौन करेगा और ये फिकर लेना का तो फिर कहां जाना पड़ता है मेरे मोहतरमा बहनों जमात में 10 दिन लगा कर या 3 दिन लगा कर कुछ भी नहीं सीखे कोई बात लेकिन मेरे मोहतरमा बहनों कुछ ना कुछ लेकर जाना जब मगर फिक्र लेकर जाना ये बता रहे थे कि एक 10 दिन जमात में ले ले. 10 दिन जमात में जाकर बड़ी फिक्र ले को आई बड़ी हाइबत ले को आई और हाइबत की लिस्ट बना पोले की की बोले कहते हाइबत की लिस्ट यह हाइबत की लिस्ट बोले तो 100 लिख लिए हमें पहले घर में उतरे थे उनके बंगने अच्छे थे वैसेज बंगने हमें मोल लेना दूसरे घर में उतरे थे दूसरे घर में पांवपोश अच्छा था वैसात नहीं मोल लेना तीसरे घर में गए थे उसके pardes अच्छे थे ar vueset pardes mulle na põrre aedresa liikko lehe kudu kudu kudu kudu kudu kudu aap või bitha ko और ko saamme ar chüiti teko badei haibad se bohlti hai, ke deko jii mei ette gamaa kui ette ghaa kui yeh chisah meil ko põsand nai ar yeh tume laa ko dena te kua haada din ke anndar ab nahi bale ta teb विचारम मरगु लिख आगे तो क्या ही बात लेने गई थी क्या ही बात निकाली थी घर को ये फैत निकाली गई तू देखो मैं ऐसे भी भाई को आती देखो ये नहीं मां देखना सो एक घर में तालीम चलती है रोजाना तालीम के हित लेने वाले मेरे घर में में तालीम चलाना यह घर के मर्दवाने और दावत का काम अच्छे करते रहने दी हमारे घर के मर्दवाने को मैं दावत का काम कराना और यह घर में बच्चे मदरसा में जाते रहते दी आ हमारे घर के बच्चों को मैं मदरसा भेजना ऐसा एक-एक घर -एक में एक-एक चीज देखो एक के कमल की फिक्र ले को आनंद में देख एक घर में एक-एक खैवत ले को आ हमारे आमिर साहब बोलते थे विजयारे ने मुसाकरा है इसका ये का ये घर में जमा रुपयों है मस्तुरात की जमात मस्तुरात की जमात रुपयों है घर वाला मर्द जो है मस्जिद में रखो घर में भाई को भी फोन करे फोन करते हुए जो भाई को बैठ गई करे फिर थोड़ी देर के बाद उठकर पड़ी बात करते करते बात करते, करते उठ को पड़ गई फिर बात पूरी करी तो बाद में औरत ने पूछे कहते क्या जी मां तुम्हें फोन करते करते बुडुक बोल पैसा पड़े है कहता नहीं मेरा मन तो फोन में बैठ जाओ तो मैं बैठ गई फिर उठ ब गए खड़े नहीं मेरे मनत बोले सब मस्जिद में किसी साथी को कहते मेरे को नहीं बनेस मैं मेरे कुछ बोलेंगे केवल को बैठेंगे जमात के साथ यहां इतना फिक्र लिए कि देखो बेचारा फोन में भी बैठ जाओगा तो सोच ही नहीं समझनी मर्द की बात को हूबहू और बीवी मान dali हमें भी है क्या फायदा मर्द एक बोला तो एक करती है हमें भी है क्या फायदा एक बोला तो एक पूरी जमात इब्रत ले को गई का पूरी जमात इब्रत ले को और एक साहब घर जाने के बाद फोन करेगा देखो कर, हजरत तुम्हारे घर में हमारी जमात रुकी थी बहुत फायदा हुआ क्या भाई कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी इतात करती है और मेरी बीवी तुम्हारी बीवी का सिक्का ही पहले फलटा को जमामा देती थी ऐसे वैसे बातन करती थी और बात सुनती नहीं थी और तुम्हारी बीवी के ही समझ से अल्लाह अल्लाह तआला ने मेरी बीवी के दिल को भी नरम कर दिया एक एक घर में एक एक कमल की फिक्र लेना एक घर में खिलाने का जज्बा लेना एक घर में तालीम का जज्बा लेना और जहां-जहां जो अमल हम खैर का देखते हैं उन अमलों को हमें भी वैसाच करना उनको जज्बा ले को जाना वैसाच ले लेना یہ جنی اکثر کا ہار پہنی تو ویساک پہننا ان کو دبا کر دے یہ جنی اکثر کا تعلیم کری تو میں نے ویسے تعلیم کرنا ان کو نہیں سکتا یہ جنی اب جوڑا پہنی تو اور میں بھی ویسا جوڑا پہننا اور میں بھی ویسا دکھنا نہیں سکتا لیکن ان جیسا تشکیل کرتی اور میں بھی ویسا تشکیل سیکنا یہ فکر نہیں کرتا mere mohtarmao mein 10 din nahi 10 mahine 10 saal bhi mere mohtarmao mein agar 10000 saal bhi agar aadmi jamaat mein chale jaye lekin amalon fikr na to uska waqt lagana bekar jata hai aadmi 3 din bhi agar waqt lagayega aur har amal ki fikr lega allah usse mere आप लोग दस दिन की जमात में आए हो रोज आना ये गोले तो भी दस बात की हैवत लेके जो पहली है बच्चों को पढ़ा लेने स्कूल कालेज के साथ साथ बच्चां का खुरान भी पुरा था दूसरी हैवत है घर में तालिम करना तीसरी हैवत है घर में 6 नंबर का मुसाहरा करना चौथी आदत है घर के मर्दों को उमूमी गच के लिए भेजना पांचवी आदत है घर के मर्दों को पांच गोद नमाज के लिए भेजना और उनको मशूले में बैठने के लिए बोलना छठी आदत है महीने में दिन मर्दवाने को भेजना और खुद हफ्ते में एक मस्दूरत के इस्तेमाल में जाना आठ में हैवत है औरता और अपने महल्ले की औरतों को तशकील करके जमाता बनाना नौ में हैवत है और अगले महीना अगले और जो है गुजरने के बाद और फिर 40 दिन के लिए निकलना और 10 में हैवत है पूरे खानदान और कुंबे और पूरी उम्मत की जो आदमी joha, joha, joha, allahki rastin mei vokta laga kak, in fikrõn ko lhe ker jahein ga, allah taala dunia ki ehvotun ko, ar dunia ki fikrõn ko kum kerein. Karein ge naga sabi dinn ka fikr inša allah. Allah taala hamein, kähne ja sune se ziada, amal ki tevfik nassiib võrma, ar ea pärgõrõn pärb vijake, dinn ki mehnet kubh kerne ki tevfik nassiib võrma, ar ea आमाल को जिंदा करने की तौफीक मरहमत फरमा ओ आफरदावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जाके कत ठीक है दुआ भी कर लेंगे माफ में शांति मेरे से वो Või liakirati kusunat või naadabalna Rabbana zahlemna anfusunat või lam tagfilna või taanhamna Lennakunanna minal kásreen Rabbija alai mõqeem selaati või nisulati või rabbana või taabal dhu Aeillahi hummari guna maha farma Humeure kata darbuzar farma Aeillahi hummari saksche dinn te kutu nassib farma Saksche kutu nassib farma Aeillahi humm lukk dunia ki tohivad ऐ अल्लाह हमें दीन की हववत करने की तौफीक दे दीन के आमाल पे भी फिक्र करने की तौफीक फरमा ऐ अल्लाह हमें ईमान वाली नेमत तूने अता फरमाया अल्लाह तू फिक्र वाली नेमत भी हमारे लिए अता फरमा ऐ अल्लाह हुई जमात को तंदुरुस्ती अता फरमा सेहत अता फरमा ऐ अल्लाह के साथ काम करने की तौफीक नसीब फरमा ऐ अल्लाह जिन जिन घरों में जमात रुक जिन जिन में जमात करके Allah inte jamaat ke tamam ko qubool farma sare gharon mein barkat farma sare gharon ke liye khair o afiyat farma sare gharon ke logon ke liye Allah khair o afiyat ke paseer farma Allah khususan is ghar ke andar bhi khair o barkat afiyat naseeb farma Allah yahan par rehte Allah jamaat ko puri fikr lekar muntakil hone ki taufeeq marhamat farma Allahumma salli wa sallim daiman abada habibika khairul kullihim birahmatika rahmetika ya rahmen rahmeen Welhamdu अच्छा बाहर बैठना चल करूं बाबर से मिलना है हां बाबर से